नमः मन्त्रार्थ ओस्सब्रह्मणे और भाष्यार्थ सहित मंत्राशाकर्यष्यासित ईशिता सर्वूताभूतमस् संबोध्यम ईश्वर शांति पाठ ओम पूर्णम पूर्णमद पूर्णा पूर्णवुदे पूर्णस् पूर्णमादा पूर्णमे ओम शा शाति शाति हरि ओम वह परब्रह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण अर्थात कार्य या ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण अर्थात परब्रह्म ही बच सकता है त्रिवीय ताप की शांति हो संबंध भाष्य ईशा वादियों मंत्रा कर्मस्विता अकर्मशेषत्म यहात्मकाशकवात्थात्म्यात्मन शुद्धवात् शुद्धवात्प अपाप विद्धत्वैकत्व, शरीरत्व विद्यवक्यवात्रत्वसर्वगतवादी वक्ष तच्च कर्मण निरुद्येते युक्त एवैसा कर्म स्विनियोगावास्यम आदि मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है क्योंकि वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं जो कि कर्म का शेष नहीं है आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व निष्पापत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व और सर्वगतत्व आदि है जो आगे कहा जाने वाला है इसका कर्म से विरोध है अतः इन मंत्रों का कर्म में विलियोग न होना ठीक ही है न हेवम लक्षणम आत्मनो यथात्म उत्पाद विकार्यप्यम संस्कार्य कर्तभोक्तृप कर्मशेषता सै सर्वापनषदात्मथात्मनिपेन उपक्षया गीता मोक्षा आत्मनोंकर्तृत्वोक्तृत्वादी चाशुद्धत्वापिधवादि चोपाधा लोकबुद्धि सिद्धम कर्माणी विहितानी आत्मा का ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य उत्पन्न किया जाने योग्य जैसे पुरोडास आदि विकार्य विकार विकार्य जैसे सोम आदि आप्य बलवान करने अथवा प्राप्त करने योग्य जैसे मंत्रादि और संस्कार्य संस्कार योग्य जैसे बृह आदि कर्म के शेष पदार्थों में इन धर्मों का रहना आवश्यक है आत्मा में ऐसा कोई धर्म नहीं है इसलिए वह कर्मशेष नहीं हो सकता अथवा कर्ता भोक्ता रूप नहीं है जिससे कि वह कर्म का शेष हो सके संपूर्ण उपनिषदों की परिसमाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही होती है तथा गीता और मोक्ष धर्मों का भी इसी में तात्पर्य है अतः आत्मा के सामान्य लोगों की बुद्धि से सिद्ध होने वाले अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा अशुद्धत्व और पापमयत्व को लेकर ही कर्मों का विधान किया गया है यो हि कर्मफलेनाथ दृष्टेना ब्रह्मवर्चसादीना दृष्टेना दृष्टेन च च्जातिरह न काड़ाकुब्ज्वाद्यनधारजकधर्म्वा नित्त्मा मनते विदो कर्मस्वीधिकार कर्माधिकार के ज्ञाताओं का भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म तेज आदि दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट कर्म फलों का इच्छुक है और मैं द्विजाति हूँ तथा तो कर्म के अनधिकार सूचक कानेपन कुबड़ेपन आदि धर्मों से युक्त नहीं हूँ ऐसा अपने को मानता है वही कर्म का अधिकारी है तस्मादेते देते मंत्रा आत्मनो याथात्मा प्रकाशन आत्मष स्वाभाक स्वाभाविक अज्ञान उत्पादयन्ति शोकमोहांसधर्म विसाधन आत्मकवादीन उत्पाद उत्ताधेयसबंध प्रयोजना मंत्रन संक्षेप व्याख्या अतः ये मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करके आत्म संबंधी स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोहादि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप आत्मैकत्व आदि विज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं इस प्रकार जिनके मुगमुख रूप अधिकारी के रूप विषय प्रतिपाद्य प्रतिपादक रूप संबंध और अज्ञानी नि अज्ञान निवृत्ति तथा परमानंद प्राप्ति रूप प्रयोजन का ऊपर उल्लेख हो चुका है इन मंत्रों की अब हम संक्षेप से व्याख्या करेंगे सर्व भगवत दृष्टि का उपदेश ओं ईशावास्यम सर्वकिच् जगत्याम जगत तेन तत्न भुंजी था माँ घृ कस्य सिनम जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर किसी के धन की इच्छा न कर ईशा इष्ट इतिद तेनेसा ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्व सही सर्विष्टे नाम आत्मा संप्रत्यगात्मतः तेन स्वेन रूपेण आत्मनेशा रूपेणात्मनेशा वाषमाच्छादनीय जो ईशन अर्थात शासन करे उसे ईट कहते हैं उसका तृतीयांत रूप ईशा है सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईश से सब वास्य आच्छादन करने योग्य है कि यकंच यकिंचित जगत पृथिव्या जगस्सर्व सत्मना ईशेन प्रत्यगत्मत एवेदी परस्यूपेणमृत सर्व चराचर चराचरम आच्छादनीयम सेना परमात्मना क्या आच्छादन करने योग्य है यह सब जो कुछ जगति अर्थात पृथ्वी में जगत स्थावर जंगम प्राणी वर्ग है वह सब अपने आत्म ईश्वर से अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ सत्य स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर आच्छादन करने योग्य है यथा चंदना गर्वादेदी सबंधजक्लेदारदीजम दौर्गंध्य तस्वूप निघर्षण आच्छाते स्व पशि गि स्वात्म अध्यस्त स्वाभाविक कर्तृत्वभक्तृवादीक्षण जगद्देत जगत पृथिव्या जगत्यामिति जगत्यातिपलक्षणार्वे नामूपकर्माख्यम विकार जात पर सत्यात्म भावया त्यक्त स्यात् जिस प्रकार चंदन और अगरु आदि की जल आदि के संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औपाधिक दुर्गंधि उन चंदनादी के स्वरूप को घिसने से उनके परमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है उसी प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तित्व आदि लक्षणों वाला द्वैत रूप जगत जगति में यानि पृथ्वी में जगत्याम यह शब्द स्थावर जंगम सभी का उपलक्षण करने वाला होने से इस परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्म में सारा ही विकार जात परित्यक्त हो जाता है एवं ईश्वरात्म भावया युक्त पुत्रादेश पुत्रादेशा संस एव्वा न कर्मसु तेन त्यक्तन त्यागन न ही त्याग मृत पुत्रो वृत्यो पालयति आत्मसमृद्धता अभा पाला अत्यागन वेदर्थ वेदार्थ भुंजी था पालिए था इस जगत को ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है ऐसी भावना से युक्त है उसका पुत्रादि तीनों ऐषणाओं के त्याग में ही अधिकार है कर्म में नहीं उसके त्यक्त अर्थात त्याग से आत्मा का पालन कर त्याग त्यागा हुआ अथवा मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता अतः त्याग से यही इस श्रुति का अर्थ है भोग यानी पालन कर एवं त्यक्तणस्व मृध गृधी माकाीधन विषयाम कस स्वीधन कस्यपर वा धन मांक्षीतर्थ स्वीद नर्थको निपातः इस प्रकार ऐसाओं से रहित होकर तू गर्थ अर्थात धन विषयक आकांक्षा न कर किसी के धन की अर्थात अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा न कर यहाँ स्वीत यह अर्थ रहित निपात है अथवा माँ गृध कस्मात्त धन पार्थो न कस्यते धनम अस्ति यद्येत आत्म सर्वमिति सर्विती स्वर सर्वम त्यक्तमत आत्मन एवेदम सर्वत्म चर्वतो मिथ्या विषयाँ गृधि माँ काशीरितर्थ अथवा आकांक्षा न कर क्योंकि धन भला किसका है इस प्रकार इसका आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता है अर्थात धन किसी का भी नहीं है जो उसकी इच्छा ही की जाए यह सब आत्मा ही है इस प्रकार ईश्वर भावना से यह सभी परित्यक्त हो जाता है अतः यह सब आत्मा से उत्पन्न हुआ तथा सब कुछ आत्मरूप ही होने के कारण मिथ्या पदार्थ विषयक आकांक्षा न कर ऐसा इसका तात्पर्य है मनुष्यत्वाभिमानी के लिए कर्म विधि एवं आत्मा विदा विद सन्यासे नात्म ज्ञाननिष्ठ संष निष्ठयात्मा रक्षित वेदार्थः अथ इतरसात्त्मज्ञतया आत्मग्रहणा अशक्त उपदिशति मंत्र इस प्रकार उपर्युक्त श्रुति का यही तात्पर्य है कि आत्मवेत्ता को पुत्रादि एशनात्रय का त्याग करते हुए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्मा की रक्षा करनी चाहिए अब जो आत्मतत्व का ग्रहण करने में असमर्थ दूसरा अनात्मज्ञ पुरुष है उसके लिए यह दूसरा मंत्र उपदेश करता है कुरवन देवेह कर्माणी जिजी विशेष समाह सम एवं तो नान्यथे न कर्म लिप्य ते नरे इस्लोक में कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लोप न हो कुर्वन कुरै निवर्तयन्य कर्माणी अग्निहोत्रादीनी जिजीवि से जीवित शत संख्या का समराण तावद्धि पुरुषस्य से परमायुर्निम तथा चाप्ता चा जज्जीवी से क्षितम वर्षाणी तत्कुलेब कर्माणी ते तद विधीयते इस्लोक में अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही सौ तक अर्थात सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करें पुरुष की बड़ी से बड़ी आयु इतनी ही बतलाई गई है अतः उस प्राप्त हुई आयु का अनुवाद करते हुए यह विधान किया है यदि वर्ष जीने की इच्छा करें तो कर्म करते हुए ही जीना चाहे एवं एवं प्रकारेण जिजीविशति नरे एतस्माद् नरमाहीत एक अग्निहोत्रादी कर्मा कर्तमान प्रकारा धन्यता प्रकारातर नास्त प्रकारेनाशुभ कर्म न लिप्यते कर्म न लिप्यतेथ अतः शास्त्रिहिता कर्मा अग्निहोत्रादी कुर जिजीविषेद इस तरह इस प्रकार जीने की इच्छा करने वाले तुझ मनुष्य मनुष्य मात्र का अभिमान करने वाले के लिए इस अर्थात अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए ही आयु बिताने के वर्तमान प्रकार से भिन्न और कोई ऐसा प्रकार नहीं है जिससे अशुभ कर्म का लेप न हो अर्थात जिससे वह पुरुष कर्म से लिप्त न हो अतः अग्निहोत्र आदि शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करे। कथम पुनरिदम अवगम्यते पूर्वेण सन्यासिनो ज्ञान निष्ठोक्ता द्वितयन तद सक से कर्मनिष् पुरुपक यह कैसे जाना गया कि पूर्व मंत्र से सन्यासी की ज्ञान निष्ठा का तथा द्वितीय मंत्र से सन्यास में असमर्थ पुरुष की कर्म निष्ठा का वर्णन किया गया है उच्चते ज्ञान कर्मणोर विरोधम पर्वत वद यथोक्त यथोक्तम स्मसी किम एहाप्युक्त यो ही कर्म सकर्मकुव ईशावास्यदम सर्व तेनाजी था इति च न जीवते मरणे च वागृि कुेण्यम इयादी चम तुनरियात संयासशासा उभय फलभेद च वक्षति सिद्धांति कहते हैं क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि जैसा पहले संबंध संबंधभाष्य में कह चुके हैं ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान अभिचल है यहाँ भी जो जीने की इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही जीना चाहे तथा यह सब ईश्वर से आच्छादन करने योग्य है उस चराचर जगत के त्याग द्वारा आत्मा की रक्षा कर किसी के धन की इच्छा न कर इत्यादि वाक्यों से कर्मी और सन्यासी की निष्ठाओं का भेद ही निरूपण किया है तथा जीवन या मरण का लोभ न करे वन को चला जाए यही वेद की मर्यादा है और फिर वहाँ से घर न लौटे इस वाक्य से भी ज्ञाननिष्ठ के लिए संन्यास का ही विधान किया है आगे इन दोनों निष्ठाओं के फल का भेद भी बतलाएँगे इमो द्वावेव पंथा नव वनु निष्णातरऊत क्रियापथ पुरस्ता संयासोतरेण न नृवृत्तिगेन येष्ण त्याग तय संसपथ एवातिचयत न्यास एव्यरेचयत ही चैत्रीय द्वामथ पथा येदा प्रतिष्ठा प्रवृत्तिलक्षण धर्म नवृत्च ये दोनों ही ये दोनों ही मार्ग शिष्ट के आरंभ से परंपरागत है इनमें पहले कर्म मार्ग है और पीछे सन्यास। सन्यास रूप नृत्य मार्ग से तीनों ऐसाओं का त्याग किया जाता है इन दोनों में सन्यास मार्ग ही उत्कर्ष प्राप्त करता है तैतृय श्रुति में भी कहा है कि सन्यासी उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ वेदाचार्य भगवान व्यास ने भी बहुत सोच विचार कर ही अपने पुत्र के लिए यह निश्चित बात कही है जिनमें वेद प्रतिष्ठित है ऐसे ये दो ही मार्ग हैं इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चित उत्तम व्यासेन वेदाचार्य भगवता विभाग चाण्यो दर्शिष्या जिनमें वेद प्रतिष्ठित है ऐसे दो ही मार्ग है एक तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग और दूसरा अच्छी तरह भावना किया हुआ नवृत्ति मार्ग इन दोनों का विभाग हम आगे दिखाएंगे अज्ञानी की निंदा अथे दानीम अविध निंदा मंत्र आरभ अब अज्ञान की निंदा करने के लिए यह तीसरा मंत्र आरंभ किया जाता है असुरैया नाम मे लोका अंधे न तमसा वृता प्रीतिया गति ये वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं असूरिया परमात्मा भाव अद्वयम अपेक्षा देवादी असुरा तेसाच स्वभूतालोका असुरिया नामशब्दो नाम न्य नर्थ नर्थको निपाता अद्वै परमात्म भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं उनके संपत्ति स्वरूप लोक असुर्य है नाम शब्द अर्थ ही निपात है ते लोका कर्मफला लोक्यंते दृश्य ज्ञानेन तमसावृता दर्शनात्मकना ज्ञानन तमचावृता आच्छादितावरा प्रेत त्यक् देहा देहम अभी गच्छन्ति यथा कर्मा यथा श्रुतम जिनमें कर्मफलों का लोकन दर्शन यानी भोग होता है वे लोक अर्थात जन्म अर्थात योनिया अंध आदर्शनात्मक तम यानि अज्ञान से आच्छादित है ये इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उन ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत जोनियों में ही जाते हैं आत्मा घृंतीम के जान ये विद्वांस कथम त आत्मा न्यम हिंसा अविद्यादोषेण विद्यम्लामन रस्करणत विद्यम से आत्मनों फल अजरामरवादी संवेदन लक्षण तद्धत सेवा प्राकृता विद्वान् विद्वांसो जना आत्महन उच्यते तेना हात्मन दोषेण संसरती ते जो कोई आत्मा का घात अर्थात नाश करते हैं वे आत्मघाती हैं वे लोग कौन हैं जो अज्ञानी हैं वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्यसिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजरामरत्वादि ज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान तिरोभूत रहता है इसलिए प्राकृत अज्ञानी जन आत्मघाती कहे जाते हैं इस आत्मघात रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं आत्मा का स्वरूप तद् विद्वान्सो ते यत्मनोहननाविद्वांसरती तपर्य विद्वांसो जना मुच्यम इति उच्यते जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं वे आत्मघाती नहीं होते वह आत्मतत्व कैसा है सो बतलाये जाते हैं अन्य जदे कम मनसो जवीयो नैनदेवा आपुमन पूर्वमर्षत त्यात ठन्न तस्मि नपो मातरे स्वाद धाती वह आत्मतत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला है इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह उन सब से पहले अर्थात आगे गया हुआ अर्थात विद्यमान है वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है उसके रहते हुए ही अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्त कर्मों का विभाग करता है अनजत न एजत एद्री कंपने कंपनम चलनम स्वावस्था प्रत्यूतस्तवर्जित सर्वभूतेषु तच्च सर्वूतेसु मनस संकल्पादीलक्षणा जवीयो जौत्तरम जो चलने वाला न हो उसे अनेजत कहते हैं क्योंकि ऐद्री कंपने इस धातुसूत्र से एज धातु का अर्थ कंपन है इस प्रकार वह कंपन चलन अर्थात अपनी अवस्था से चित होने से रहित है यानी सदा एक रूप है वह एक ही सब प्राणियों में वर्तमान है तथा संकल्पादि रूप मन से भी जवीय अर्थ अधिक वेगवान है कथम विरुद्ध मुच्य ध्रुवम निश्चलम इदम मनसो जवीय पूर्वपक्ष यह विरुद्ध बात कैसे कही जाती है कि वह आत्मतत्व ध्रुव एवं निश्चल है तथा मन से भी अधिक है तत्र मनस वेगवान्षा नुपाध्योपाधिमोपत् तुपाधि स्वेणोच्य अनेजदेक मनसोनकरण सेकल अनुवर्तनाद यह देहस्थस मनसो ब्रह्म लोकादीदूरगमन संकल्पेन क्षणमाती मनसो जवीष्ठ लोके प्रसिद्ध तस्मिन् मनसी ब्रह्म गच्छति सति ग्छति सती प्रथम प्राप्त इवामचतन भाषो गृह्यतो मनसो जवीय यह कोई दोष नहीं है क्योंकि निरुपाधिक और सोपाधिक रूप से यह विरुद्ध कथन भी बन सकता है उस अवस्था में अपने निरुपाधिक रूप से तो अविचल और एक ऐसा कहा जाता है तथा अंतकरण की मन रूप संकल्प विकल्पात्मिका उपाधि का अनुवर्तन करने के कारण मन से भी अधिक वेगवान कहा गया है इस लोक में देहस्थ मन का ब्रह्मलोक आदि दूर देशों में संकल्प रूप से एक क्षण में ही गमन हो जाता है अतः मन का अत्यंत वेगवत्व तो लोक में प्रसिद्ध ही है किंतु उस मन के ब्रह्मलोकादि में बड़ी शीघ्रता से पहुँचने पर वहाँ आत्म चैतन्य का अवभाष पहले ही से पहुँचा हुआ सा अनुभव किया जाता है इससे वह मन से भी अधिक वेगवान है ऐसा श्रुति कहती है नयनदेवा दोतना देवा चक्षुरादि इंद्रिया इंद्रिया तत्प्रकृतम आत्मतत्व ना प्राप्त तेभ्यो मनोजवीय मनोव्यापार व्यवहार अपि आत्मनो ना विषय जिसका प्रकरण चल रहा है ऐसे इस आत्मतत्व को देवगण भी प्राप्त अर्थात उपलब्ध नहीं कर सके विषयों का द्योतन अर्थात प्रकाश करने के कारण चक्षु आदि इंद्रियां ही देव हैं उन इंद्रियों से तो मन ही वेगवान है अतः आत्मा तथा इंद्रियों के बीच में मनोव्यापार का व्यवधान रहने के कारण आत्मा का तो आभास मात्र भी इंद्रियों का विषय नहीं होता पूर्वम् यस्ज्जवनालसोपी पूर्व अर्शत पूर्व ग्योम व्यावाद्यापी तदात्मतधर्मर्जित स्न निरुपाधि स्वेणाक्रिय सदुपाधिता सर्वा संसार विक्रिया विक्रियावतीवेना च प्रतिदेहम् प्रत्यवभाषत इत क्योंकि आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह वेगवान मन से भी पहले ही गया हुआ है वह सर्वव्यापी आत्मतत्व अपने निरुपाधिक स्वरूप से संपूर्ण संसार धर्मों से रहित तथा अविक्रय होकर ही उपाधिकृत संपूर्ण संसारिक विकारों को अनुभव करता है और अविवेकी मूढ़ पुरुषों को प्रत्येक शरीर में अनेक सा प्रतीत होता है इसी से श्रुति ने ऐसा कहा है तद्धावतो त्रुत गात्म विलक्षण मनोवागिंद्रिय प्रभृति अतीत्य गतिव इवा स्वये दर्शयती स्वयं अविक्रियमें सद्यथ वह दौड़ते अर्थात तेजी से चलते हुए आत्मा से भिन्न अन्य मन वाणी और इंद्रिया आदि का अतिक्रमण कर जाता है मानो उन्हें पार करके चला जाता है एवं का भावार्थ श्रुति तिष्ठ ठहरने वाला इस पद से स्वयं ही दिखला रही है अर्थात स्वयं अविकारी रहकर ही दूसरों को पार कर जाता है तत्वे सति नित्य चैतन्य सभावे मातरिस्वा मातरी अंतरिक्षे स्वयति गति मातरिस्वायु सर्व क्रियात्मको कार्य यस्मिन प्रोतानि च सर्वभृतक्रियात्मकश्रया कार्यकरणता प्रोता सूत्रसकय स मातरीश्वापह अपह कर्मा चेषा लक्षण अग्नियाधीत्य पर्जनदीना ज्वलन दहन वर्षणादि लक्षणानि दधाति विवजति इत्यर्थः उस नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म आत्मतत्व के वर्तमान रहते हुए ही जो मातरी अर्थात अंतरिक्ष में संचार गमन करता है वह मातृस्वाभा जो समस्त प्राणों का पोषक और क्रिया रूप है जिसके अधीन ये सारे शरीर और इंद्रिय हैं तथा जिसमें ये सब ओत प्रोत हैं और जो सूत्र संज्ञक तत्व निखिल जगत का विधाता है वह मातृस्वा अप अर्थात प्राणियों के चेष्टारूप कर्म यानी अग्नि सूर्य और मेघ आदि के ज्वलन दहन प्रकाशन एवं वर्षा आदि कर्म विभक्त करता है ऐसा इसका भावार्थ है धार्यतीवा भिषात्मातः पवते इत्यादि श्रुतिभ्य सर्वाही कार्य करनादिविक्रिया नित्य चैतन्यात्म स्वरूप सर्वास्पद भूते सत्यवा सत्यवाभवित्यर्थ अथवा इसके भय से वायु चलता है इत्यादि भाव वाली श्रुतियों के अनुसार दधाति का अर्थ धारण करता है ऐसा जाने क्योंकि शरीर और इंद्रिय आदि सभी विकार सबके अधिष्ठान स्वरूप नित्य चैतन्य आत्म आत्मतत्व के विद्यमान रहते ही होते हैं